एकादशी के दिन एकादशी की कथा जरूर सुनो मंजु गोशाने सास आलापा और सुनते सुनते मेघ अभी को साज का बजाने वाला भी देखने का विचार हो गया और वो फिर टहलने घूमते घूमते साज बजाने लगी अब कथा लंबी नहीं करूंगा कुल मिलाकर मेघवीर ऋषि को उसने मोह में डाल दिया मोह किसे कहते हैं उल्टी समझ को सुख अपना भीतर का आता है और लगता है कि उससे मिला साज से मिला साज बजाने वाले की सौंदर्य देखने से मिला अगर तेरे अंतर में सजगता नहीं है तेरे अंतर में नहीं है तो बाहर न साज से सुख मिलेगा न साज बजाने वाली से सुख मिलेगा सुख तेरे अंदर है लेकिन जीव मोह में पड़ा है बाहर सुख खोजता है और इसी कारण सब कुछ कराते करते कराते दुखी रह जाता है मोह सकल व्याधिन कर मोह सब व्याधियों का मूल है ताते उपजे पुनी भवश� अगर सुख साज में और संसार में होता तो श्री रामचंद्र जी की माँ कौशल्या, सुमित्रा और कई कई जी को नहीं कहते कि हमें गुरु के आश्रम में जंगल में भेजो। रामराज्य हो गया अब हम न, हम आत्म सुख लेंगे, हम अपना आत्म कल्याण करेंगे। राम राज्य और रामजी जैसे सुपुत्र। और अयोध्या का राजमाता का महल पद उसको कौशल्या जी ठुकराकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आखरी का जीवन व्यतीत आती है अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट नाभि राजा ऋषभदेव अभी युवराज नहीं हुए बाल्यवस्ता में ब्राह्मणों के गोद में बालक को रखकर राज तिलक कर देते विश्वासन्य मंत्री राज संभाले बेटा बड़ा होगा अपने आप संभालेगा हम अपना आत्म संभालने को जाते हैं काल कब गला दबोचेगा पता नहीं नाभि चले गए मेरु देवी पत्नी को लेकर बद्री का आश्रम तप करने को ये मोह रहित मति है और मोह वाली मति चाहे 100 100 जूठा खाए तमाशा हंस गुस के देखेंगे हजार हजार नालते पड़ रही है दुख पड़ रहा है लेकिन संसार की आशक्ति छुट्टी नहीं ये मौह है उस बेचारे की मेघावी ऋषि की कुछ आशक्ति छूटी थी अंतकर्ण शुद्ध था और शुद्ध अंतकर्ण में मौज आ जाए तो किसी को इंद्रो कह दे इतना तप का धनी है तो मेरा आसन न चला जाए मेरी क मंजू घोषा को भेजा ऋषि को जरा लौकिक सुख में डाल दे मोह में डाल दे कुल मिला के वे लवर लवरी हो गए हैं, लंबी कहानी क्या आप समझ गए और फिर एक बार जब मोह होता है सीढ़ी के 105 से गिरता है तो फिर गर्त चला आता है ये मानो मेरे पुण्य का फल है कि मंजू घोषा तू मिली है तेरे बिना भी क्या जीना अब इन बातों में तो आप सारे के सारे खूब समझदार हो इसलिए इन बातों का मैं ज़्यादा बयान नहीं करूँगा कैसे हस्बैंड वाइफ अथवा लवर लवरी मिलते और क्या क्या कहते और कैसे कैसे करते हैं ये तो फिल्मी दुनिया वाले और और कई लोग बीच पर भी दिखा देते सिखा देते हैं बिचारे निर्दोष बच्च इसलिए उस पर मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूँगा आपके पास उस विषय का प्रकाश ढेर है जय जी की एक दिन दो दिन महीना दो महीना वर्ष बीतते चले गए लेकिन मोह को पता नहीं चलता कितना समय गया मज़ा आ रहा है किस बात का मज़ा आ रहा है कि संयम थाक जाना था वो खर्च हो रहा है इसका मज़ा आ रह मंजू गोशा ने कहा कि रिसीवर अब कई वर्ष हो गए मैं जाती हूँ बोले तू अभी तो आई क्या वर्ष हो गए मुझे तो लगता है कि वो आज शाम को ही तू बजा रही और अभी तो आई है जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया अब घर जाने दो ये तो तुमने सुना है वो बोलते हैं नहीं तेरे बिना भी क्या चीना रहे कुछ दिन रही एक दिन मंजू घोषा कहती कि तुमको पता है तुमने समाधि छोड़ दी तुमको पता है तुमने प्राणायाम छोड़ दिया तुम्हें पता है तुमने ध्यान छोड़ दिया तुमने पता है कि तुमने अपनी कमाई छोड़ दी अब तुम्हारे पास रहा क्या है अब इंद्र का बह दूर हो गया और मेरे को तुम्हारे में है क्या आप बूढ़े हो चले बारह वर्ष हो गया पानी में अपना चेहरा देखो आईने नहीं थे उस समय देखा के दाँत तेरे की बारह वर्ष बीत गए चमोन ऋषि का पुत्र मेघावी ऋषि मैं मैं युवक था मेरे पिता युवक है हे जुडेल तूने मेरा सर्वनाश किया पानी उठाया जा तू प्रेत बन मंजु कोशा घबराई अब तो प्रेत बनकर ही तब मरना पड़ेगा गिड़गिड़ाहई क्षम्यता ऋषि वर माफ करो मैं पराधीन हूँ मुझे इंद्र ने भेजा है इसलिए मैंने ऐसे पाप मैं कर्म करके आपकी तपस्या नाश कर दी। अब मैं नाश हो रही हूं महाराज। संत दयालु होते हैं और आप चमन चमनऋषि के सुपुत्र मेघाविरिषि। आप मुझ पर प्रसन्न हुए मुझ दासी का दोष न देंगी। मैं आपके शरण में आकर संतरा देता, तनिक शांत हुआ। शांत होने से सूजबुझ का जो धन था उसका कुछ हिस्सा तो रहता ही है जैसे घी ले लिया फिर दुकानदार को वापस दिया तभी भी पतली में चिकनाट रह जाती है शहद लेकर खाली कर दो तभी भी मिठास बरतन में रह जाती कुछ था अच्छा मंजू घोषा सारे पापों को नष्ट करने वाला एक उपाय है 15 दिन में एक बार आता है वो पाप नाश करके भगवान का प्रिय बनने का अवसर आता है एकादशी का व्रत 14 दिन का खाया पिया जो रस है एकादशी के उपवास से उस रस को ओज बनने का अवसर मिलता है भगवान का नाम लेगी तो उपवास के दिन जब अनन्त गुना हो जाएगा तेरी पिशाच योने से सद्गती का ये सुंदर उपाय है जा मन्जुगेशा गोषा दुबारा किसी भजन करने वाले का पिछा मत करना जात सुखियो अपना चेहरा देखता है कि गाल बैठ गए आंखें अंदर चली गईं दुनिया के जो मजे हैं शुरू में अच्छे लगते हैं लेकिन आपके बल को आपके बुद्धि को आपकी नसों को आपके स्वास्थ्य को आपके पुण्यों को नीचों डालते हैं और दुनिया में जो भगवान के लिए धर्म के लिए कठिनाइयां सहते हैं वो आपके आत्मबल को, को बढ़ा देता है बिल प भगवान के लिए गुरु के लिए कोई देवी कार्य करने जाता है तो आत्मबल बढ़ जाता है लेकिन विकार भोगने जाता है तो आत्मबल नाश होने लगता है यह आपका एक दो का नहीं मेरे लाखों करोड़ों श्रोताओं का अनुभव है कि सत्कर्म से बल बढ़ता है और दुष्कर्म से बल नष्ट होता है अब क्या करूं भगवान प्रभु गुरुदेव पिताश्री, पिताश्री, मेरे गुरु और मेरे पिताजी मैं क्या करूं पश्चाताप के आंसू पापों को जलाते कुछ पाप जले और सूझबूझ आई जाएं पिता को सुना दे अपना पाप शत्रु को सुनाते हैं तो वो दबाएगा लेकिन सच्चे मित्र को अपना पाप सुनाएंगे तो उसे उबारेगा और पिता और सदगुरु से बढ़कर त्रिभोवन में कौन कौन बड़ा मित्र हो सकता है कौन बड़ा हितेशी हो सकता है और संसारी पिता की अपेक्षा ऋषि पिता है गुरु पिता है बस और कहाँ जाऊँ ये कालामु किसको दिखाऊँगा मेरे तारन के पास जाता हूं चमन ऋषि के पास मेघAVI पहुँचा बाप को बेटे को देखते ही बाप को आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा ऋषि मेरे बेटे जैसा लगता है ऋषिवर तुम्हारी आकृति मेरे पुत्र से मिलती जुलती है पुत्र धरती पे गिरा कि ये बुढ़ा पाप मूर्ति आपका मेघावी पुत्र ही है दूसरा कोई बुढ़ा नहीं बेटा तूने क्या किसी संत को सताया है अथवा कोई ब्रह्म हत्या की है सत्संग में जाने वालों को क्या कुसंग में भेजने का पाप किया इसलिए तू निस्तेज हुआ है क्या तूने संतों के देवी कार्य में विघ्न डाला तभी तो निस्तेज हुआ है क्या भूखा व्यक्ति तेरे द्वार से अन्न मांगने आया और भूखा ही चला गया ऐसे भूखे ब्रह्मज्ञानी का श्राप मिला है तुझे बेटा तुझ पर ये कोप कैसे हुआ मुझ चवन का पुत्र मेघावी युवक आज मुझसे बूढ़ा बेटा तेरा सर्वनाश कैसे हुआ सच बता दे पिताश्री इंद्र से मेरा तेज सहा नहीं गया और उस राजकारिणी ने मुझे निस्तेज बनाने के लिए अप्सरा भेजी पिताश्री आपकी सावधानी की बातें याद करके मैं बचता रहा लेकिन पिताश्री मंजू घोषा को ऐसे तैयार करके भेजा पिताश्री अब आके काम मैं क्या कहूं आप अपने चरणों से मेरे गले को दबोच कर नरक भेज दीजिए करुणा करके कुछ मार्ग बताकर फिर से उठाकर खड़ा कर ये पिताश्री में आप चरणों पे गिर पड़ा है पिता का पसी जा पुत्र जो हो गया उसका प्रायश्चित में तुझे क्या सुना दुबारा वो गलती ना हो और तेरा उज्ज्वल बड़े उसका उपाय तो पुत्र तुझे जानता है, पिताश्री पता नहीं, पुत्र तुझे पता नहीं, एकादशी का व्रत सारे पापों का हरण करता है, पुण्य का भरता, ओज और तेज को स्वास्थ्य और सत्संग को देने वाला, सत्कर्में विश्रांति कराने के लिए उपवास और भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, वो तो तू जानता है बेटा, पिताश्री मंजू घोषा को प्रेत बनने का श्राप दिया उसके प्रेत निवर्ति के लिए भी उपाय वही दे आया हूँ, लेकिन अपनी चीज आदमी भूल जाता है महत्वपूर्ण यही मेरे से गलती हो रही है, अच्छा बेटा, तू एकादशी का व्रत सत्संग और जप का आश्चर्य पुनः विजयी भावा ये एकादशी का व्रत, जप, तप और मनुष्य जीवन को महान बनाने की जो व्यवस्था करने में सक्षम है उस पुरुष का नाम है व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है व्यवस्था में संपन्न अबका व्यवस्था में संपन्न पूर्ण प्रज्ञा का नाम है व्यास